भावार्थ घर में जब यह यज्ञाग्नि उत्तम सामग्री आदि हवियों से अच्छी प्रकार प्रदीप्त होता है, तब उस अग्नि के प्रभाव से घर के सारे क्रीमी जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं।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 तथा घर-घर में यज्ञ की पद्धति आरंभ की। उस ऋषि ने इस यज्ञाग्नि को हवि से तृप्त किया तथा सयं भी शक्तिमान हो गया। अतः शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करे। भावार्थ राष्ट्र का दूध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 वह राष्ट्र विश्व के सभी राष्ट्रों में सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। भावार्थ यह अग्नि शत्रुओं का दमन करने वाला महान है। उसी प्रकार राष्ट्र का अग्नि भी शत्रुओं का दमन करने वाला महान एवं जितेंद्रीय होना चाहिए। इस प्रकार जो जितेंद्रीय नेता अश्व की भांति बलशाली होता है, वह सबके द्व समान पूज्य वनस्पतियों का पुत्र, अर्थात् लकड़ियों, अरणियों से उत्पन्न तथा प्राचीन है, इसकी सभी अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। भावार्थ यह अग्नि अपनी महत्ता से सभी पदार्थों में व्याप्त रहता है, तथा मनुष्यों द्वारा दिए गए सब हल्दियों को स्वीकार करता है, एवं यज्ञ में बैठता ह तथा प्रजाओं द्वारा चलाए गए सब उत्तम कार्यों में सम्मिलित हो, भावार्थ हे सबके द्वारा वरणीय एवं सबके निवास करने वाले बलवान अग्ने तू स्तोत्र करने वालों के लिए उत्तम ऐश्वर्या, उत्तम प्रजाएं तथा पराक्रम आदि सदगुण प्रदान कर भावार्थ हे अग्नि तू सबको श्रेष्ठ धन प्रदान करता है अतः हमें भी श्रेष्ठ गायु से युक्त धन प्रदान कर और मित्र की भांति हितकारी एवं वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को हमारे पास बुलाला चतुर्विन्शन सुक्तम भावार्थ इंद्रवज्ञ को धारण करने वाला शत्रुओं का संघारक एवं सर्वश्रेष्ठ नेता है ऐसे वीर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 उदार चेत्ता मानो बिना विचारे कोई कार्य नहीं करता। इसी कारण ऐसे मनुस्य के पास सभी देवता आते हैं। भावार्थ धन प्रशंसा के योग्य है। धन का उपयोग।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 भावार्थ यह इंद्र अपने कार्य करने में बहुत ही कुशल और लोगों से हिल मिलकर रहने वाला है राजा भी इसी प्रकार अपने कार्य में कुशल एवं अपनी प्रजा से मिलजुल कर रहने वाला हो भावार्थ इंद्र सबसे स्वेस्त है उसकी सेस्तता प्राचीन काल से चली आ रही है बल वीरता धन एवं प्रशंसा में उससे अधिक आज तक कोई न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 योग्यता तथा बल की दृष्टि से इंद्र से अधिक नहीं है। भावार्थ इंद्र सब प्रकार के बलों का स्वामी है तथा विधि के योग्य है। उसकी स्तुति से हम यश तथा अन्न प्राप्त करें। भावार्थ इस संसार में करोनों अर्बों जीव हैं उन सब जीवों पर इंद्र अकेला ही शासन करता है इसी कारण वह स्तुति के योग्य है। भ ターヘル。 ऐसे इंद्र के लिए प्रेम से ऐसे स्तोत्रों को गाना चाहिए जो ग्रित एवं शाहद से भी मीठे तथा स्वादिष्ट हों। भावार्थ इस इंद्र के बल अनंत हैं अतः इसकी सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका आश्चर्य भी अनंत होने के कारण उसके चारों तरफ जाकर उसका भी अंत नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार प्रकाश संप